एक घंटे से ज़्यादा तक शायद एक घंटा लगभग एक घंटा मैं बोलता रहा आदिति नहीं आती तो शायद थोड़ी देर और बोलता बात को ख़त्म तो अच्छे तरीके से करता जितना बोला उसे फिर सुना भी कई कई बातें हैं जो सुनने में थोड़ी अजीब सी लगती हैं कि लगता नहीं कि आपने बोला है वो सारे उतार चढ़ाव वो सारी बातें किस क्रम में आएंगी कैसे आएंगी कब आएँगी कहाँ आएंगी, कहां आएंगी। मन में कोई फॉर्मेट नहीं था कि हाँ वो सारी चीज़ें ऐसी आनी है लेकिन चल रहा था चल रहा था चल रहा था कि हाँ कुछ है जो कहना है पहली रिकॉर्डिंग है और इतनी बुरी भी नहीं है सुन के लगा कि हो सकता है बहुत सारी चीज़ें कहनी थी और बहुत सारी कही भी हैं तो उसमें बनावट कम है ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने उसे बना बना के कहा है उसका प्रवाह सहज है जो चीज़ें आ रही थी लगातार आ रही थी कहना था उसको कितना कहना है वो सारी चीज़ें उसका अनुपात भले थोड़ा ऊपर नीचे रहा हो लेकिन एक तारतम्यता है जो एक धागा है जो उन सबको बांधे रखा है उसने और यही चाहता भी था कि जो चीज़ें हैं जो चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे ही कहा जाए मतलब आप सोचते बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ें लेकिन कितना कह रहे हैं हैं और कैसे कह रहे हैं दिमाग में कब क्लिक करती है, कब चुटकी बजा करके वो आ जाएंगी और कब बिना खटखटाए आएंगी मैं कह सकते और जब बार बार बीच में नाक सुड़क रहा था तो वो कल से जो हवा चलने लगी है ना उसका परिणाम है कि हाँ कल हम गए वही ट्रॉफिक है ना गोवा वाला जूस लिया पिया हर रोज लगातार हम ठंडा ठंडा पी रहे हैं ना तो गला थोड़ा पकड़ लेता है और लगा कि कोशिश है ठीक है कि आपको लगातार अपने आप को जवाब देने होते हैं कि आप क्या हैं कैसे हैं उनमें कितना सच है क्योंकि सबसे ज़्यादा सच हमें पता होता किसी और को नहीं हम जितना बताएंगे वो उतना सच मान लेंगे लेकिन कहीं कही ना कहीं अंदर जो बैठा है अंदर जो हमारा हामी है अंदर बाहर अंदर बाहर क्या है हम अपने लिए तो कम से कम वो सारी चीज़ें वो सारे झूठ वो सारे पर्दे वो सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम छुपा रहे होते हैं कम से कम अपने से तो उतना छुपाएँ और छुपा भी नहीं पाते और और क्या इतना व्यवस्थित व्यवस्थित हो करके मैं आया नहीं हो कि हाँ मैं कुछ ज़्यादा देर तक बोलूँगा क्योंकि बोलना ठीक है बोल रहे हैं लेकिन आप लिखना भी चाहते हैं लिखना लिख करके जो भाषा है लिखा हुआ मतलब लिखे हुए को पढ़ने पढ़ना एक अलग बात है और सुनना एक अलग बात है दोनों चीज़ें हैं दोनों कौशल हैं सुनना भी एक कौशल है बोलना भी एक कौशल है लिखना और जटिल है क्योंकि जितना जितना मैं बोल गया था और जैसे जैसे मैं बोल गया था कि हाँ बार बार कुछ शब्द जो बार बार आ रहे थे एहसास था मतलब था सेंस था और अंग्रेज़ी जितने सहजता से मेरे बोलने में आती है मैं उतना लिखने में उसको लाता नहीं कि मैं जान बुझी उन जगहों पर रुक जाता हूँ थोड़ी देर सोचता हूँ कि हाँ इसका और क्या हो सकता है मैं इस चीज़ को कम से कम लिखूँ लेकिन अगर अंग्रेज़ी भी लिख रहा हूँ तो उसे हिंदी में लिखता हूँ उसकी लिपि देवनागरी रखता हूँ रोमन नहीं मोहन राकेश कई जगह कई कई दिन कई कई दिन उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखा है फ्लुएंट अंग्रेजी अंग्रेजी में लिखते हैं वो उनकी मतलब वो भाषा को अपने भावों को कहने का माध्यम बनाते हैं और उसके लिए भले वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो दोनों माध्यमों दोनों भाषाओं में चल रहे हैं लेकिन मैं अपने साथ सोचता हूँ कि क्योंकि सोचता गया हूँ मेरे पास अंग्रेजी भाषा नहीं है और मुझे लगता भी नहीं कि मैं अंग्रेज़ी में अपने को कह पाऊँगा क्योंकि जिस जिस चीज़ को मैं कह रहा हूँ उसका मुझे मतलब ही नहीं पता और या फिर जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ अंग्रेज़ी में उसका क्या समतुल्य है मैं नहीं जानता ना तो मैं हिंदी में लिखते हुए अपने आप को ये नहीं सोचता कि हाँ मैं अंग्रेज़ी में क्यों नहीं लिख रहा या फिर मैं मोहन राकेश के लिए भी ऐसा नहीं सोच रहा कि हाँ मोहन राकेश अंग्रेजी लिख करके अपनी मतलब वो हिंदी क्यों नहीं लिखते थे ये सवाल पूछ सकते कि हाँ जब उनकी इतनी डायरी के अधिकतर मतलब अधिकतर क्या पंद्रह बीस पंद्रह को छोड़ करके उस तीन सौ साढ़े तीन सौ पन्ने वाली डायरी में कुछ ही पन्ने होंगे जो उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखे हैं और वो अंग्रेज़ी लिखने की मन स्थिति क्या थी और हिंदी लिखने की मनस्थिति क्या थी दोनों में क्या अंतर है इसको जानने के लिए समझने के लिए मुझे उन हिस्सों को तुलनात्मक रूप से पढ़ना पड़ेगा कि और पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं उस अंग्रेज़ी के साथ भी उतना बरत पाऊँ जितना हिंदी को समझ के मैं जान रहा हूँ अगर मुझे अंग्रेज़ी नहीं आ रही है अगर मैं उसके शब्दों को सिर्फ अंदाज से जान रहा हूँ तो मैं नहीं कह पाऊँगा कि हिंदी में जो कह रहे हैं और अंग्रेज़ी में जो कह रहे हैं वो दोनों को समझने की अनुभूति और जो उसके बाद जो उसकी आँच होनी चाहिए वो मुझे कितना लग रही है क्योंकि हिंदी में मैं अपने आप को ज़्यादा महसूस करता हूँ खुद हिंदी में लिखता हूँ तो मैं हिंदी के ज़्यादा पास हूँ ना कि अंग्रेज़ी के अंग्रेज़ी का अनुभव काम है मेरे पास मैं उसको समझ तो लेता हूँ लेकिन जिस भाव से वो लिखा गया है जिस समय वो लिखा गया है जिस तरह से वो लिखा गया है उसको जो जानने का एक क्या बोलें उसे जो जरिया है जो क्योंकि भाषा एक जरिया है उस जरिए में उस तरह से उन्होंने कहा है तो अगर मुझे अंग्रेज़ी समझनी है तभी मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा कि हाँ वो क्या कह रहे हैं और अंग्रेज़ी का सिर्फ अंदाज लगाना वैसी बात नहीं है कि हम देख रहे हैं और कई सालों से तो मैं लगातार सोच ही रहा था कि मोहन राकेश की डायरी लाऊंगा पढूंगा कई कई बार बुकफेयर में देखता था कि हाँ मोहन राकेश की डायरी पता था कि हाँ राजपाल से छपी है लेकिन कभी नज़र नहीं आती थी मुझे उस दिन में जब मैं गया लाइब्रेरी तो बड़े दिन बड़ी देर तक बड़ी देर तक मैं देखता रहा देखता रहा देखता रहा अचानक अचानक काली जिल्द वाली इस डायरी पे नज़र पड़ गई लिखा हुआ था मोहन राकेश की डायरी जबकि मैं सोचता था कि इनकी डायरी का नाम इन्होंने रखा बकलम खुद और मैंने कभी अपनी डायरी में लिखा भी था कि हाँ एक डायरी है इनकी तो मैं ढूंढ रहा था उस नाम से और ये इनकी डायरी का नाम था मोहन राकेश की डायरी और अभी इस डायरी में जब एक पोस्ट बना रहा था तो जब वो डायरी को हिंदी में टाइप करके मैंने सर्च किया तो वर्धा की वेबसाइट पे हिंदी समय पे वो पूरी की पूरी डायरी मौजूद है लेकिन वेबसाइट पे पढ़ना कम से कम मेरे लिए इतना आसान नहीं लगता थोड़ा थोड़े हिस्से पढ़ लेते हैं लेकिन अगर आप पढ़ने का मजा लेना चाहते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है हमारा हमारे पढ़ने की शुरुआत किताबों से हुई है हम उसमें ज़्यादा अपने आप को डुबो सकते हैं महसूस कर सकते हैं पढ़ कर के ना कि वो भी पढ़ कर के किताबों से पढ़ करके और लल्लू कहीं के ज़्यादा बजामत दिमाग का लड़ा रहा फालतू मैं दुष्ट कहेगा तो जितना भी वो है ना लिखा हुआ उसको देखना और उसके अंतर को समझना और लगातार उसका साहित्य में रिफ़्लेक्शन जो उनकी कृतियाँ हैं उसके अंदर उसके हवाले कितने आए हैं कितने हिस्सों में वो अपनी निजी ज़िंदगी को लेके आते थे वो देखना बहुत पुराना वो है कि हाँ हम मिलान करें ये कोई मिलान करने वाले दो स्तंभ नहीं है कि हाँ क़ स्तंभ और ख स्तंभ क स्तंभ डायरी और ख स्तंभ उनकी कृतियाँ हम सिर्फ उसे पढ़ रहे हैं एक तरीका देख रहे हैं कि हाँ कम से कम मैं पढ़ रहा हूँ तो अपनी डायरी के लिए भी पढ़ रहा हूँ कि हाँ कि मोहन राकेश का कुछ चीज़ों पर रुकते हैं हैं और कहाँ रुक रहे हैं रुक रहे हैं तो जैसे अनिता राकेश 12 साल तक ही रही उनकी डायरी लाने के लिए कि हाँ बारह साल तक उन्होंने इंतज़ार किया कि सही समय आएगा तब डायरी छापेंगी तो कई जगह नाम के हवाले हैं नाम का पहला अक्षर और उस अक्षर के बाद बिंदियाँ हैं नाम का संकेत है तो ये दबाव होता है मैं भी सोचता हूँ कि कभी कभी जो जो नाम मैंने दे दिए हैं वो नाम वहाँ से हटा दूँगा लेकिन ये नाम या फिर उन नामों का पहला वर्ण देना उन सब लोगों के लिए इशारा होगा कि वो अपने नामों को वहाँ पहचान जाएँ कि हाँ देखो वो व्यक्ति जो डायरी लिख रहा था तुम्हारे बारे में ये ये सोच रहा था उस दिन उस रात उस शाम उस सुबह उसने ये लिखा तुम्हारे साथ ये घटना घटित हुई थी तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था तुम दोनों के संबंध कैसे बन रहे थे ये पढ़ना रोमांचित करता तो है लेकिन जैसे समकालीनों की डायरी छपना खतरनाक भी है कि उसमें छह लेदर बहुत ज़्यादा होती है छह लेदर मतलब बड़ा सतही सा शब्द लगता है लेकिन मतलब इस मतलब में कि वो संबंधों में कटुता लेके आएगा संबंधों को संबंधों में विषाद भर देगा दुख भर देगा संबंधों में समझेगा कि आप नेदा फाजली हो गए नदा फाज़ली मतलब उनका एक शेर है कि हर इंसान में होते हैं आठ दस आदमी मतलब कुछ चेहरे वहरे की बात करते हैं कि मतलब हम कई सारे चेहरे लेकर के चलते हैं और कई सारे चेहरे हम कभी ओढ़ते हैं कभी बिछा देते हैं कभी हटा देते हैं कभी लगा लेते हैं तो वही सारी बातें थी कि डायरी जब तक नहीं छपी है तभी तक वो बची रहती उसके बाद तो फिर उसका जो हाल होता है जो हाल होता है उसकी तो पूछो मत क्या होता है उसका अभी कुछ दिन अभी इसी साल अप्रैल अप्रैल की बात है कुछ डायरी डायरियाँ रखी थी मतलब उसके अंदर मैं नहीं चाहता था कि मेरी बातें जो मैं लिख रहा हूँ वो मेरी अनुमति के बिना मेरा कोई दोस्त पढ़ ले और पढ़ नहीं ले मतलब उसको पढ़ने लायक माने कि हाँ अगर वो सामने रखी है तो मैं उसे पढ़ लूँ मतलब मैं नहीं चाहता कि जैसा मैं होता गया हूँ जैसा मैं हूँ जैसा मैं लिखता हूँ वो अभी कोई पढ़े लें अभी का मतलब क्योंकि उसकी इंटेंसिटी जो उसकी सघनता है ना सघनता ही बहुत दिक्कत वाला मामला है कि आप जो लिख रहे हैं वो कौन कितना कैसे महसूस करेगा कहाँ महसूस करेगा उसकी चोट कहाँ तक जाएगी मतलब उसे चोट ना भी कहें तो मतलब उसका असर क्या होने वाला है हाँ कि अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में किन्हीं संदर्भों को पढ़ रहा है तो वो उसे कैसे लेगा हमने तो उसे लिख दिया कि हाँ वो भावा तिरेक है या फिर हम उसको दूसरे तरीके से बोलने कि हाँ जी हम भरे पड़ें और हम उसे उगल रहे हैं ये कथारसिस नहीं है विरेचन नहीं है लेकिन उसी का एक तरीका है मतलब हम कह कर हम लिख करके उस चीज़ से हटना चाहते हैं कि वो हमारे दिल पे दिमाग पे ज़्यादा हावी ना हो और जब मैं लिख रहा होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं साथ साथ उसे सहेज के चल रहा हूँ कि उन दिनों में उन उम्रों में उन सालों में उन शामों को मैं कैसा होता गया था और आज अगर मैं हूँ तो मैं वही हूँ जो उन जगहों पर भी हूँ और कैसा हूँ आज यहाँ पर हूँ कल दो महीने तीन महीने चार महीने बाद यहाँ नहीं होंगे तो ये कमरा जिसमें मैं अभी बैठा हूँ खिड़की से धूप आ रही है यहाँ पे एक दिल बना हुआ है उसके अंदर के लिखा हुआ है वो कब लिखा गया था बाहर चील उड़ रही है एक गिलहरी बार बार आ रही है जा रही है तार पर से उधर पेड़ के पीछे सूरज है मैं उसे देखता हूँ मेरी आँख में लगता है मैं आँख बंद कर लेता हूँ एक मकड़ी का जाला दिखता है वो चमकता है अलग अलग रंग दिखा रहा है एक टोमेटो कैचअप का पाउच पड़ा हुआ है उस पर एक नंबर लिखा हुआ है कस्टमर केयर नंबर लिखा हुआ है नौ महीने के भीतर इसका उपयोग कर लें कीमत कहीं नहीं लिखी हुई है खिड़की है मटमैली सी खिड़की है पर्दा है तो एक तरफ का पर्दा ट्यूबलाइट जल रही है रजाई पड़ी हुई है उन्हें किसी ने तह में नहीं लगाया है मैं खुद यहाँ पर मोजे में स्वेट पहने एक गंदी सी शर्ट जिसका कॉलर फट गया है वो पहने बैठा हूँ तो आज मैं जैसा हूँ मेरे चारों तरफ जो चीज़ है मेरे सर के पीछे घड़ी की टिक टिक आ रही है और इसमें कुछ दिन बाद कुछ समय बाद मैं नहीं होऊँगा तो आज मैं जैसा हूँ मैं उसको लिख लेना चाहता हूँ कि कम से कम अपने लिए तो मैं अपनी चीज़ें संभाल के रखूँ मेरा जो वर्तमान है वो मेरे पास रहे और शायद हर व्यक्ति ऐसा चाहता होगा कि उन सारी चीज़ों को वो बारीकी से याद बनाता चले उनको जब मन करे वहाँ से उठाए खोले पढ़े और बंद कर दे पीछे जाने का मन करे तो वो पीछे लौट सके पीछे लौटना ये पीछे लौटना है ना ये मैं बार बार करना चाहता हूँ कि पीछे लौटूं देखूं और क्योंकि पीछे लौटने का मतलब ये नहीं है मैं वहाँ रहना चाहता हूँ मैं बस देखना चाहता हूँ कि हाँ मैं कैसा होता गया था मैं कैसा होता गया हूँ कैसा बनता गया हूँ उसकी जो प्रक्रिया है जब मन में दिमाग में दिल में हावी थी जो मेरे चारों तरफ थे सब हैं वो कैसे हैं कैसे होते गए हुँ? बड़ा सैद्धांतिक साया सब कभी कभी तभी मन नहीं करता लिखूँ इन सारी चीज़ों को इसलिए बोल कर रिकॉर्ड करे जा रहा हूँ और ये बार बार मैं बता रहा हूँ ना कि हाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ शायद बड़ी नई सी चीज़ है मेरे लिए कि हाँ एक एक, एक वॉइस रिकॉर्डिंग गांव भेजी थी उनको उन्होंने रिंगटोन बना लिया था मतलब तो एक एडवेंचर सा है कि हाँ देखो हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं हम अपनी बात को आज रख रह रहे हैं कि हाँ दस साल बाद बीस साल बाद तीस साल बाद अगर सुनें तो अपनी आवाज़ को उसी रूप में महसूस कर सकें हाँ कि अठाईस साल होने के बाद उनतीसवा साल जब चल रहा था तब मेरी आवाज़ ऐसी थी मैं उसको ऐसे कह रहा था उसके अंदर ऐसे उतार चढ़ाव आ रहे थे मैं उन दबावों को महसूस ऐसे कर रहा था तो शायद डायरी भी वही दस्तावेज़ रहेगी कि हाँ 2013 2012 2011 2007 2006 हम कैसे थे वो सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें बार बार बार बार अपनी तरफ ले जाएंगी क्योंकि हम लगातार बदल रहे हैं ना हम लगातार उन चीज़ों से बन रहे हैं और कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर होता है कि हाँ उसको भी वो ख़ुद को बचा के रख ले क्योंकि उम्र है साल है वक्त है वो रुकता नहीं है और मैं नहीं चाहता कि हम भुला दिए जाएं अगर कोई हमें भुला दे कि हम कुछ थे ही नहीं ये जो कुछ नहीं थे ना ये आपको कुछ करने के लिए कुछ कहने के लिए आपको लगातार लगातार लगातार प्रेरित करता है मतलब ये एक तरीके का स्टेमलस है उत्प्रेरक है कि मैं अगर आज दिख रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये बना रहे भले मैं इंक पेंसिल दिख रहा हूँ इसे बड़े संभाल के रखता हूँ मैं गीले हाथ नहीं लगाता कभी किसी कागज़ को थूक से नहीं पलटता कभी इनको ऐसे खोले में नहीं छोड़ता कि हाँ हर कोई पढ़ ले या फिर उसकी उसके ऊपर आवाज़ ही हो जाए हम्म तो ये जो बचा के रखने वाला जो वो है ना कि आग्रह है वो लगातार ऐसी चीज़ें करने के लिए मुझे खींचता है और जब मैं अभी एक घंटा मैं बोला हूँ उसको जब मैं दोबारा सुन रहा था तो मुझे लगे मेरी आवाज़ इतनी बुरी भी नहीं है कि हाँ मैं उसको बोल करके अपने पास ना रख लूँ क्योंकि ये नया नहीं है कि मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब हम बी कर रहे थे उस टाइम मैंने पच्चीस तीस क्लासें अपनी पच्चीस तीस क्लासें रिकॉर्ड करी थी संजीव सर की और वो रिकॉर्डिंग कंप्यूटर नया नया था हमें ज़्यादा मालूम नहीं था उसके बारे में कि हाँ सी ड्राइव क्या होती है डी ड्राइव क्या होती है तो मेरी रोहतांग वाली सारी फ़ोटो हैं पाँच सौ फोटो हैं और ये सारी आवाज़ें जो क्लास की आवाज़ें थीं जिसके अंदर बहस हो रही है बात हो रही है किसके तर्क कैसे दिए जाना है, हैं तर्क को, को तर्क में कैसे बदल रहे हैं बात को कैसे रख रहे हैं किस लहजे में रख रहे हैं वो सारी बातें एक सिरे से गायब हो गई तो वो जो चीज़ें मेरे पास होतीं, तो मैं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं, कहीं, न कहीं जैसे आज वेबसाइट भी बन गई हैं कि आप साउंड क्लाउड पर उसे अपलोड कर सकते हैं मतलब उनको आप रख सकते थे कि हाँ देखो मेरी साझ मेरी हिस्सेदारी भी उस समय में थी मैं भी कुछ मेरे पास भी कुछ आवाज़ें हैं जिसके अंदर मैं हूँ मेरी चीज़ें हैं मेरे आसपास वाले लोग थे जहाँ पे हम थे हमने भी कुछ ऐसा किया है कि हमें पहचाना जाए अब पहचाने ना पहचाने वो बात अलग है या फिर कोई सुने ना सुने वो बात अलग है लेकिन वो सबसे पहले मेरे लिए हैं हुं? कि मैं देखता कि हाँ उस दिन उस क्लास के अंदर क्या बातें हो रही थी उस वक्त उस समय हम कैसे सोचते थे उस समय हमने क्या बोला था क्या नहीं बोलना चाहिए था है ना? होता है ना हम जब याद करते तो हमें कुछ कुछ चीज़ें याद आती हैं लेकिन अगर हम वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर उसे लिख रहे हैं जैसे अधिकतर कोशिश करते हैं कि हाँ हम सारी चीज़ों को वैसे ही लिख लें तो आगे चल के वो सारी चीज़ें हमें हो वैसे मिल जाएंगी जैसे अभी राकेश आया उस दिन हम शनिवार को सब मिलने गए आशीष अरुण मैं उमेश तो वो जो उसकी माए उसकी पत्नी और उसके बीच की बातें थी या फिर हम जो बीच में बोल रहे थे वो लगा कि इतना सिस्टमैटिक तरीके से उस आवाज़ के अंदर है कि आप बार बार बार बार उन सारी बातचीतों को सुनना चाहेंगे कि हाँ हम कैसे बोल रहे थे हमने क्या तर्क दिए थे अपनी बात को बचाने के लिए या फिर हम अपने आज को अपने कल में कैसे देख रहे थे कि हम कैसे होंगे तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो इसलिए इधर लेके आई आइए कि अगर आपका मोबाइल थोड़ा एंड्राइड है उसके अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग की सर्विस है कम से कम उन चीज़ों को जो हम बेकार कर देते हैं उस बेकार में से कुछ बेकार ना जाए उसमें से थोड़ा तो वक्त हम इस चीज़, इन चीज़ों के लिए निकाल ही सकते हैं और ये शुरुआत है देखते हैं आगे हम कहां तक पहुंचते हैं पॉडकास्ट कहते हैं कि हाँ एक चीज़ है जिस ब्लॉगिंग में नई नई चीज़ थी तीन चार पाँच साल पहले आवाज़ें थी उसके अंदर स्नेहा खानवलकर काम कर रही थी हिंदी युगम काम कर रहा था अजदक के कई सारे पॉडकास्ट थे मनीष कुमार वो लेके आते हैं एक कछ हुए खरगोश की कहानी लेके आए थे इब्ने इबन की किताब में से मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो खींचती हैं कि हाँ हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आज पहली बार दूसरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ एक ही दिन में जबकि मुझे लगता नहीं था कि मेरी आवाज़ या फिर मुझे लगता नहीं था कि हाँ मैं लगातार इतना कुछ बोल सकता हूँ सबसे ज़्यादा तो मुझे यही लगता था कि हाँ मैं बोल नहीं सकता मतलब बोल नहीं सकता इन द सेंस कि मैं लगातार किसी चीज़ को क्रमबद्ध कर सकता हूँ नहीं कर सकता था क्योंकि जब कुछ प्रेजेंटेशंस थी कॉलेज के अंदर जब हम तैयारियाँ करते थे तो एक दो प्रेजेंटेशंस में मैं अपनी बातें उस तरीके से नहीं कह पाया था जैसे मेरे मन में चलती थी